शिव शिवपुराण विद्यश्वर संहिता विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की त्रिप्ति होती है उनका सदा दान करें स्रोत्र आदि दस इंद्रियों के जो शब्द आदि दस विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा तो दिशा आदि इंद्रिय अर्थात श्रवण्रियों के देवता दिशाएं नेत्र के सूर्य नासिका के अश्विनी कुमार रसनेन्द्र के वरुण त्यागिनिय के वागिंद्री के अग्नि लिंग के प्रजापति गुदा के मित्र हाथों के इंद्र और पैरों के देवता विष्णु हैं। देवताओं को संतुष्ट करते हैं वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वा वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया जजन समझना चाहिए तथा तो तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष की जजन मानते हैं जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा तो ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो बुद्धमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है उस दान से विद्वान पुरुष यहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है